पुनः भगवान बाजपदेव विश्रकष्ण ने कहा, गरुड़े, अब मैं तुम्हें नवस्राद्ध करने का काल बताऊंगा। उसको सुनो। हे पक्षिन, मृत्यु के दिन मृता स्थान पर पहला स्राद्ध करना चाहे, उसके बाद दूसरा स्राद्ध मार्ग में, उस स्थान पर करना चाहे जहाँ पर सब रखा गया था। तर्नंतर तीसरा स्राद्ध अष्ट संचय के स उसके बाद पांचवें सातवें आठवें नौवें 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है इसलिए इन्हें नव कहा जाता है ये नव श्राद्ध से कहे जाते हैं इनको एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए पहले तीसरे पांचवें सातवें नौवें और 11 दिन होने वाले श्राद्ध को नव कहा जाता है दिन की इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है इसी कारण मैंने तुम्हें बता दिया श्राद्धों का जो योग रूढ़ गद्य रूप है वही मुझे भी अविष्ट है किसी को नवशब्द का एक योगिक अर्थ अविष्ट है आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहे जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेत को वहां पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से या प्रश्न करे कि आप मेरे सेवा से प्रसन्न हैं, तो ब्राह्मणों का उत्तर होना चाहिए कि हाँ हम आप पर प्रसन्न हैं, आपके उसे मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति होगी त्यागु, गरोड़, अब तुम मुझसे एक उद्देश्य श्रा� जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहे सपिंडे कारण के बाद किए जाने वाले 16 श्राद्ध का संपादन एक अदष्ट विधि के अनुसार होना चाहे किंतु फार्वन श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्द सौर श्राद्ध होता है उसी प्रकार उन 16 श्राद्धों को इन दिनों में दिया जाता है, उसको अमृत प्रेत के नाम से दिया जाना चाहिए, ऐसा कहे कर पंडितां दें। सपंडे करण श्राद्ध होने के बाद प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता, पितर का होता है। एक वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए, अन्य देवी पुजारवस्त्र और अन्य जो भी वस्तुएं दान में दी जाती हे वैन्ते संक्षिप्त रूप में मैंने बार्षक कृत्य कह दिया। अब तुम विवश्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है उसका वर्णन सुनो। प्रयोदसा अर्थात तेरवें दिन स्वाद विकृत्य एवं गरोड पुराण के स्रबन के अनुसार वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान, यम दूतों के द्� उसके बाद वायु के द्वारा अग्र सारे वहां जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है दूसरे शरीर में जाने के पूर्ववा पूर्व का जो शरीर है वह पिंडज दूसरे योनि का शरीर हो जाता है इस शरीर में प्राण वायु वय अवस्था एवं संस्थान आदि साध करने वाले के ही श्रद्धा एवं देह प्राप्त करने वाले के कर्म यम और मर्त्य लोक के बीच 86000 योजन का अंतराल है वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिन में पूरी हो जाती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं, जो प्राणी अपने जीवन भर पाप से अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसको वि� मृत्यु के तेरहवें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पासों में बांध लिया जाता है हाथ में अंकुश ले हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौं से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं यह मार्ग कोसे कांटों बाभियों कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त अग्नि जलती रहती है और कहीं-कहीं सैगड़ों, दरारों से दुर्गम भूमि होती हैं। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिवर्त्त उस मार्ग में प्राणी, सियारों के समान भीष्म चितकार करते हुए यम दूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता हैं और शरीर के जलने के कारण अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अत्यधिक दारुण दुख को वह भोगता है। हे गरुड़े, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में सोलह पुर पड़ते हैं, सोलह नगर पड़ते हैं। उसके विषय में भी तुम सुन लो, जिनका न क्रूरपुर विचित्र भवन वह्वापद दुखद नाना क्रंदपुर सुतप्त भवन रौद्र पयोवर्षाण सीताड्ढ अरबहु भीती ये 16 पुर हैं भयंकर होने से ये दुर्दृष्टन हैं यामपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र हा पुत्र मेरी रक्षा कर मेरी रक्षा कर, ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है वहां पुष्प भद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है वह देखने में अत्यंत सुंदर बट वृक्ष है जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है बलात, दंड का भय दिखा करके उसको वहां से उठने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूरन उसको वहां से उठना पड़ता है और सामर्थ्य न होने पर भी चलना पड़ता है। हे ऋषियों, इस प्रकार कर्म कर्मगति को जीव अकेला भोगता है, अपने द्वारा कृत कर्मशुभ और अशुभ कर्म को निश्चित रूप से उसे भोगना पड़ेगा, इसलि� कि जिसके लिए हमें कल पश्चाताप न करना पड़े, हमें कल रोना न पड़े, यमदूतों के द्वारा वह इस प्रकार दंडित होता है, उसके पुत्रों के द्वारा शनि पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक अगर पृथ्वी लोक पर उसको पिंड दिया जाता है, तो उसी को वहाँ वहाँ पर खाता है, वही पिंड का पुल ने � अगर पृथ्वी लोक पर उस जीव आत्मा के लिए उस पाप आत्मा के लिए कोई पिंड दान देने वाला नहीं है, तो वो वहाँ पर भूखा ही रोता है। दूसरे प्रेतों को पिंड का भक्षण करते हुए देखता है, तो लालसा करता है कि मेरे लिए भी कोई मेरा बंसा जो पृथ्वी लोक पर कोई सूक्ष्म व्यक्ति मेरे नाम से भी मेरे लि� इस प्रकार वह यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है और यमदूतों के द्वारा दंडित किए जाने पर वह बार-बार बुलाप बार करता हुआ अपने कर्मगति को याद करता है अपने कर्मगति को याद करता है कि जब मेरे पास सुंदर समय था सुंदर समय था तब मैंने कुछ उपयुक्त कर्म नहीं किया पुण्यमय कर्म नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था।